अभिध्यन करने वाले उनका अन्य एक तिरक स्रोत हुआ था जिससे तिर विवर्तित होते थे इस कारण से वह फिर तिर कहा गया था उस तिर स्रोत में तमोगुण की अधिकता थी इस कारण से वे सभी बहुत अधिक अज्ञान से समन्वित कहे गए हैं वे सब उत्पाद्य के ग्राही थे और उस अज्ञान में ही ज्ञान के मानने वाले थे वे अहंकार से युक्त थे और आत्माहंकारी थे ऐसे वे अट्ठाईस प्रकार के थे इन द्वादश इंद्रियों के भेद थे जो कि नेत्र कान नासिका जीव्वा और त्वक ये पांच ज्ञानिया हैं, और हाथ पद गुदा उपस्थ और जीववा ये पांच कर्मेंद्रिया हैं, और एक मन है तथा नौ प्रकार के आत्मा हैं, और आठ तारकादी हैं, और उनकी शक्ति के प्रकार कहे गए हैं वे सब अंदर में प्रकाश वाले हैं फिर वे बाहर से समावृत है तिरक स्रोत कहे जाया करते हैं और वश्यात्मा तीन संज्ञा वाले हैं तिरक स्त्रोत का सृजन करके ईश्वर ने दूसरे विश्व की रचना की थी इसके अनंतर उद्भूत अभिप्राय को देखकर, कर अर्थात उस प्रकार के सर्ग का अवलोकन किया था इस तरह से अभिध्य करने वाले उनके जो अंत्य सात्विक सर्ग समुत्पन्न हुआ था तीसरा तो ऊर्ध्व स्त्रोत था और वह निश्चित रूप से ऊपर की ही ओर व्यवस्थित था कारण यह है की यह उदर्व में रहा था इसलिए उसकी उधर्व स्त्रोत संज्ञा होती है वे सुख पूर्वक बहुत प्रीतिपूर्ण थे और बाहर भीतर आवृत थे बाहर भीतर रहने वाले प्रकाश प्रजा कहे गए थे जो नौ धाता आदिक थे, वे तुष्ट आत्मा वाले बुद्ध कहे गए हैं। जो उद्धर्व स्त्रोत तीसरा कहा गया है वह सब सदैविक है उस समय में उद्धर्व स्त्रोतों के सृजन किए जाने पर वह प्रभु प्रसन्न हुए थे ब्रह्म जी का मन बहुत प्रीति युक्त हो गया था और फिर अन्य को नहीं माना था फिर ईश्वर ने अन्य साधक के की इच्छा की थी सर की रचना का अभी ध्यान करने वाले और उस समय में साधक था। कारण यह है कि वे अवाक प्रवृत्त हुआ करते हैं इसी से वे अर्वाक स्रोत होते हैं और उनमें प्रकाश की बहुलता हुआ करती है और तम से स्पर्श किए हुए रजोगुण की अधिकता से युक्त होते हैं इस कारण उनमे दुखों की अधिकता है और पुनः पुनः करने वाले हैं बाहर और अंदर प्रकाश होते हैं और वे मनुष्य साधना करने वाले हैं वे नारक आदि लक्षणों से आठ प्रकार से व्यवस्थित होते हैं वे मनुष्य गंधर्वों के साथ धर्म वाले होते हुए सिद्ध आत्मा वाले हैं पांचवा अनुग्रह नामक सर्ग है जो चार प्रकार का व्यवस्थित है वे से और शक्ति से और शक्ति से उसी भांति सिद्ध मुख्य है निवृत्त और वर्तमान बार बार उत्पन्न हुआ करते हैं भूतादिक सत्वों का जो सर्ग है वह छठा सर्ग कहा जाता है और भूतादिक स्वादन और आयाशील जानने के योग्य है प्रथम महत्व का सर्ग है वह ब्रह्मा का सर्ग तन्मात्राओं का होता है और भूत सर्ग कहा जाया करता है तीसरा सर्ग वैकारिक है जो इंद्रिय सर्ग के नाम से पुकारा जाता है ये सभी प्राकृत सर्ग है जो बुद्धि पूर्वक समुत्पन्न हुए है प्रमुख सर्ग चौथा है और निश्चय ही स्थावर मुख्य कहे गए हैं त्रियक तो त्रियक योन वाला पांचवा को, को सातवां सर्ग है वह मानुष सर्ग होता है आठवां अनुग्रह नाम वाला सर्ग है और वह दो प्रकार का होता है एक सात्विक सर्ग है और दूसरा तामस है ये पांच वैकृत अर्थात विकार से युक्त सर्ग होते हैं और जो प्राकृत सर्ग हैं, वे तीन कहे गए हैं प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार का जो सर्ग है वह नवम कोमार होता है प्राकृत तीनों सर्ग बुद्धिपूर्वक हैं, वैकृत सर्ग बुद्धिपूर्व प्रवृत्त होते हैं और उसके वर्ग ब्राह्मण हैं। जिस प्रकार से ये सब हैं, वे सब विस्तार से कीर्तित होने वाले हैं उनको समझ लीजिए वह भी चार प्रकार से स्थित है और पूर्ण रूप से समस्त भूतों में है विपरीतता से शक्ति से बुद्धि से और सिद्धि से होते हैं स्थावरों में तो विप्रयास होता है, है। सिद्धात्मा जी ने अपनी वे वैविक ज्ञान के द्वारा महान ओझ वाले प्रवृत्ति के अर्थात सृजन के कार्य से निवृत्त हो गए थे नाम को भली भांति जानकर वे तीनों अप्रवृत्त हो गए थे प्रजा की सृष्टि को न देख कर ही फिर ब्रह्मा जी ने अनंतर में प्रतिसर की रचना की थी उनके विरक्त हो जाने पर उन्होंने अन्य साधकों का सृजन किया था देवगण अपने स्थान के अभिमान रखने वाले थे ब्रह्मा जी का अनुशासन हुआ न हुई सृष्टि की अवस्था वाले जो स्थानीय थे उनकी ज्ञान आप लोग मुझसे प्राप्त कर लें। जल अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष देव स्वर्ग दिशा समुद्र नदियां वनस्पति और सदियों की आत्माएं वृक्षों और विरुद्धों की आत्माएं लता कला, संधि, रात्रि, दिन, अर्ध मास, मास अयन, अब्द, योग, ये स्थान में में अभिमान वाले हैं और वे स्थान नाम से कहे गए हैं उन ब्रह्मा जी ने स्थानात्मा देखा तो ऐसा सेवलोकन करके उनका सृजन करके फिर उस समय में उन्होंने अन्नों का सृजन किया था उन्होंने देवों की और पितृगणों की सृष्टि की थी जिनके द्वारा ये प्रजाएं परिवर्धित हुई थी उन ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा नौ पुत्रों की सृष्टि की थी वे नौ ये हैं भृगु मरीचि पुलस्त्य, पुल कृतु दक्ष अत्रि और वशिष्ठ इस समय में इनका सृजन किया था ये नौ ब्रह्मा ही हैं, ऐसा पुराण में निश्चय को प्राप्त हुए थे इन सब ब्रह्मयोगी आत्मकों का ब्रह्मा के ही समान प्रभाव था इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने रोष रूपी अपने आत्मज की थी उन ब्रह्म जी ने व्यवसाय की सृष्टि की थी और ब्रह्मा ने सुखात्मक भूत की रचना की थी उन्होंने अव्यक्त योगी संकल्प से संकल्प को जन्म दिया था दक्ष ने प्राणवाक का सृजन किया था और चक्षुओं से मरीची को उत्पन्न किया था सलील योगी के हृदय से भृगु ऋषि उत्पन्न हुए थे शिर से अंगीरा ने जन्म ग्रहण किया था उदान वायु से उत्पन्न हुए व्यान से से हुआ था, समान वायु ऋषि की उत्पत्ति हुई थी अपान वायु से क्रतु ने जन्म ग्रहण किया था ये इतने ब्रह्मा जी के परम श्रेष्ठ बारह पुत्र समुत्पन्न हुए थे हे hey त्विज गणो ये ब्रह्मा जी के द्वादश पुत्र परम श्रेष्ठ हुए थे प्रथम उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए जाने चाहिए, जो आदि के सृष्टि की गई थी वे ब्रह्मावादी नहीं थे वे ग्रह पुराण ब्रह्मा जी के पुत्र समझने चाहिए ये द्वादश रुद्र के साथ प्रसूत होते हैं कृतु और सनत कुमार ये दो ब्रह्मा जी के पुत्र उदर्व रहता थे पूर्व की उत्पत्ति में प्राचीन काल में ये दोनों सबके पूर्व में जन्म ग्रहण करने वाले हुए थे प्रथम कल्प में लोक साधक पुराण व्यतीत हो गए थे और इस लोक में आत्मा के तेज से आक्षिप्त होकर विरेजित होते हैं। योग के धर्म वाले वे दोनों आत्मा से आत्मा का आरोप करके दोनों महान ओझ वाले प्रजा के धर्म को और काम को वर्तित करते हैं जैसे ही उत्पन्न हुआ था वैसे ही यहाँ पर कुमार यह कहा जाया करता है इसके अन्तर उसका नाम सनत कुमार यह प्रतिष्ठित हुआ था उनके द्वादश वंश थे जो परम दिव्य और देवगणों से समन्वित थे वे सब क्रिया वाले थे और महर्षियों से अलंकृत थे उन ब्रह्मा जी ने उन बारह सात्विक प्राणजों को देखकर फिर प्रभु ने असुरों को पितृगणों को देवों को और मनुष्यों को सृजित किया था